आत्मा चेत बीजानी मंत्रेण पुरुषः अयमअस्मति पुष अक्षवृत्ति जीवगत अवस्था अपरोक्ष ज्ञान और शोक ये जो जीवगतम अवस्थ पहले कहा गया है जीवगत अवस्था अपरोक्ष ज्ञान आत्म चेत बीजानी अयमस्मित पुरुष अस्मित पुरुष खगरे अरोक्ष ज्ञान और किम इच्छन कश्य का में शोक अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति आख्य उभे में अवस्थे जीव के ब्रूते आत्मान ये श्लोक पहलाया है अपक्ष ज्ञान शोक निवृति आखे उभे ही में अवस्थे दो अवस्था है एक अपरोक्ष ज्ञान और एक शोक निवृत्ति जीव के ब्रते जीव कत है ये दो अवस्था इसे श्रुति कहती कौन श्रुति आत्मान चित्व श्रुति इतना श्लोक तत्र त्र कियता अक्ष्यते इका आह आत्मा चेत बीजानी तो पूरा मंत्री अंश के द्वारा अक्षक्ष ज्ञान कहा गया है आत्मा चेत बीजा दयास्मी वाक्य ब्रह्मात्म व्यक्ति म क्या व्यक्ति यो व्यक्ति बोध सोते आत्मान चेत बीजानिया अयम स्मृति इसी वाक्य के द्वारा कहा गया है अयम स्मृति जो जान लेता है साक्षात कर, कर लेता है आयम अहम अस्मि अस्मी कौन से अहम ब्रह्मात्म ब्रह्मात्म व्यक्ति उल्लेख है यो बोध ब्रह्मत्म व्यक्ति को विषय करके जो बोध ज्ञान होता है सो अभिधे से अपरोक्ष ज्ञान सब देते कहा जाता है ब्रह्मात्म व्यक्ति को उल्लेख करके विषय करके अम अस्मी आत्मा को जानता है अहम अस्मी ब्रह्मात्म व्यक्ति को उल्लेख करके जो बोध है वही अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है ब्रह्मात्म व्यक्ति ब्रह्म है सत्याधि लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का आ गया है जो सत्याधि लक्षण ब्रह्म उसे अभिन्न है आत्मा ब्रह्मात्म व्यक्ति ब्रह्म अभिन्न आत्मा सत्यादि लक्षण ब्रह्म से अभिन्न आत्मा स्वरूप उल्लेख्य प्रत्येगात्म आत्मा को उल्लेख करके आता विषय करके योग्य हो जाए जो ज्ञान उत्पन्न होता है कैसे क्या न ब्रह्म ब्रह्म अहमअस्मी ऐसा जो ज्ञान है तो अभिध्य वही कहा जाता है बोध अने वाक आत्मान बिजान्यात अयम अस्मित किसी वाक्य के द्वारा अपरुक्ष ज्ञान कहा जाता है जो ब्रह्म अभिनव प्रत्येक आत्मा को विषय करके बोध होता है अहम अस्मी ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है कोई बताओ कैसे होता है ज्ञान उत्तर नहीं कुछ ना खाली को कोई शब्द कह देना चाहगा ये क्यों नहीं चुके सूत्र तो याद है कोई याद है तो कुछ बोल देने से होगा ब्रह्म अपरक्ष ज्ञान कैसे होता है किससे होता है और किसके मालूम में? इसमें आया है विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष बोध होता है अभांतर वाक्य से परोक्ष बोध होता है विचार सहकृ महावाक्य से अपरोक्ष बोध होता है इसमें आया है विचार करना विचार सहित महावाक्य से अपरोक्ष बोध हो अभी विचार करके महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है अहम अस्म ब्रह्म तो एक बार विचार करेंगे महावाक्य कार्य से निर्णय करेंगे भागवत्याग लक्षण से अहम ब्रह्म ज्ञान हो गया अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो फिर बार बार और आवृत्ति क्यों करना शंका करते पूर्वक रीत्या सकृत वाक्य विचार आदिव अप ज्ञान सिद्ध है एक बार वाक्यकार से विचार करेंगे उससे तो महावाक्य से अपरो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा तो आवृत्ति और असकृत ब्रह्मसूत्र है श्रवण मनन निजी ध्यान उनकी आवृत्ति करनी चाहिए बार बार करनी चाहिए क्योंकि असकृत उपदेशा आज में कहा गया आत्मावार दृष्टव श्रोतव्य मंतव्य निधि यह बार बार का उपदेश किया इसलिए श्रवण मनन निधि की आवृत्ति करनी चाहिए इत्यादि ब्रह्म सूत्र में जो विहितम किम विधान किया गया श्रवणादि आवर्तनम श्रवण मनन निदिध्यासन की आवृत्ति करते रहनी चाहिए साक्षात्कार होने तक ये आवर्तनम अनुमत फिर आवृत्ति करने, करने की जरूरत नहीं एक बार विचार करने से ज्ञान हो जाएगा आवृत्ति करने की क्या आवश्यकता है यहाँ तक शंका होने पर उत्तर देते हैं ज्ञान दाढ़वर्तन तदावर्तन अनुष्ठानस्य आचार्य अभिहित ज्ञान दाढ़ के लिए दृढ़ होने के लिए तदावर्तन अनुष्ठान से आवर्तन श्रवण मनोन आवर्तन से अनुष्ठान आचार्यों की तरह का गया है इसलिए अनुष्ठयम आवर्तन अनुष्ठे श्रवण आवृत्ति करनी चाहिए अस्त बोधो पर महावाक्या तथाप्यसौ न दृढ़ श्रवणीन माचार्य पुनरीणा अस्तु बोधो अत्र बोध बोध अस्तु बोध अस्तु महावाक्या महावाक्य से अपरक्ष बोध होता है अस्तु हो महावाक्य से अपरोक्ष बोध होता है फिर भी तथापि अशोक न दृढ़ दृढ़ नहीं होता है क्योंकि श्रवणादि नाम आचार्य पुनः आचार्य ने कहा श्रवण बार बार करने के लिए कहा गया है विचार सहित महावाक्य से अपरक्ष बोध अस्तु बोध अपने पर भी न दृढ़ तथा अशोक न दृढ़ अशोक बोध वो ज्ञान हो दृढ़ नहीं होता है इसलिए तो आचार्य ने श्रवनादिना पुनरिनाथ बार बार करने के लिए कहा गया इसलिए आवृत्ति करनी चाहिए अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी दृढ़ नहीं होता है दृढ़ अपरो ज्ञान प्राप्ति होने पर दृढ़ ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी अत्यंत वैराग्यवत समाधि समात दृढ़ प्रबोध प्रबोध तत्व बंधात्मित सुखा अनुभूति के चुड़ावणी में भवन भाकर ने कहा अत्यंत वैराग्यवत समाधि अत्यंत वैराग्य होने पर समाधि समाहित से वृढ़ प्रबोध समाहित होने पर ही दृढ़ प्रबोध होता है दृढ़ ज्ञान दृढ़ ज्ञान चाहिए श्रमा से अपरक्ष ज्ञान होने पर भी दृढ़ नहीं होता है दृढ़ होने तक तो श्रमाधि करनी चाहिए अत्र श्लोक में अत्र आया अत्र ब्रह्मात्म विषय जीव ब्रह्म प्रत्येगात्मा में जो ज्ञान होता है महावाक्या महावाक्य से सकृत श्रुताद एक बार श्रवण क्या और विचार क्या विचार सहिताद महावाक्याचारहित महावाक्य से अपरोक्ष बोध अस्तु अपोध हो भवत एव अपोध हो जाए तथा नास दृढ़ तथा वो दृढ़ नहीं है अतः श्रवणादि आवर्तन नियम श्रवण मनन निधिदासन की आवृत्ति करनी चाहिए आचार्य ही श्रीमद शंकराचार्य भगवत पाद आचार्य ने कहा पुनर्दनाथ वाक्याथ ज्ञान उत्पत्ति अनंतरमअ श्रवणादि आवर्तन अभिधान वाक्यार्थ ज्ञान होने पर भी श्रवणादि करनी चाहिए ऐसा कहा गया है अभिधान कथन क्या है इससे क्या सिद्ध होता है ज्ञान दाढ़ा अर्थात लभ्य ज्ञान होने पर भी श्रवणादि करना परिचित ले ज्ञान दृढ़ के लिए दृढ़ता के लिए अर्थ ऐसी सिद्ध होता है आचार्य ही के नाक्य नभित आशंक्य किस वाक्य के द्वारा आचार्य ने कहा है आवृत्ति करनी चाहिए तद वाक्यम पठती भगवान भाष्यकार के वाक्य वाक्य वाक्यवृत्त नाम के एक ग्रंथ है छोटा सा प्रकरण ग्रंथ उसमें भगवान भाष्यकार का ये वाक्य है श्लोक इस श्लोक इस को स्वयं पढ़ते हैं अहम् है अहम ब्रह्मेत वाक्या बोधो यृढ़ी भवे सामदसहितब दभ्यसेवण अहम ब्रह्म यक्याबोध दृढ़ी भवे महावाक्य अर्थ का बोध अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहमअस्म ब्रह्म ये वाक्यर्थ बोध जब तक दृढ़ होने तक श्रवणादीक अभ्यसेवत तब तक तो श्रवणादि का अभ्यास करे श्रवण मनन निर्दिषासन बार बार आवृत्ति से करते रहे कैसे करें समाधि सहित समदि होकर के समदमादि साधन चतुष संपन्न होकर समि साधन सत्ता संपत्ति सत्संपत्ति युक्त होकर के विवेक का वैराग्य है उसके बाद समाधान प्रतीक्षा और उपरती अभ्यासाधिकम श्रवणाधिक अभ्यास करे ये भगवान भाष्य का निकाह इसे दृढ़ होने तक करे तो ज्ञान होने पर भी दृढ़ नहीं होता है दृढ़ होने के लिए आवृत्ति अब करने की आवश्यकता है भवे अभी शंका करते महावाक्य श्रुति वाक्य प्रमाण है प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रमाणत प्रमाण करणम प्रमाणम प्रमाण से प्रमाण यथार्थ अनुभव है अपरुष ज्ञान होने पर दृढ़ क्यों नहीं अदृढ़ क्यों है वाक्य प्रमाण जनित ज्ञान से अदाढ़त वाक्य प्रमाण से उत्पन्न जो ज्ञान है अपरक्ष ज्ञान है वो अवदृढ़ क्यों है जिसको दृढ़ करने के लिए श्रवणाधि आवृत्ति करने के लिए कहते हैं। अब क्यों है इस उत्तर देते अब दृढ़ होने में क्या कारण है कहते हैं हेतवह हेतवह बाढ़ सी विपरीताच भावना विपरीताच भावना हेतव तो संति ज्ञान में अदार का हेतु है कारण है क्या क्या कारण है पहले श्रुति अनेकता श्रुति नाम अनेकत्व श्रुति अनेक अनेक प्रकार है नाना प्रकार है विभिन्न प्रकार श्रुति होने से वो संशय हो जाता है क्या कहना चाहते हैं और असंभाव्यम अर्थस्य अर्थस्य असंभाव्यम अर्थे है अखंड ब्रह्म निर्विशेष शुद्ध चिन्ह मात्र जीव भिन्न इसे असंभावना है अखंड एकरस रस ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है मैं ब्रह्म हूँ मैं कहते समय देहादि परिचिन बुद्धि होती है और ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं अल्पज्ञ परिछिन्न है एक ही कैसे होगा तम तो अखंड एक ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म ही है और बाकी सब मिथ्या कुछ ही नहीं इसमें असंभावना असंभावितम अर्थस्य श्रुति में संशय होता है और अर्थ में भी संशय श्रुतिगत तो संशय की निवृत्ति के लिए मनन श्रवण करना पड़ता है उसको कहते प्रमाण संशय श्रुति है प्रमाण श्रुतिगत तो संशय श्रुति क्या अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन करती है या द्वित प्रतिपादन करती है आकाश आदि की सृष्टि सु, श्रुति कहती है तो आकाशवायु आदि की उत्पत्ति हुई तो यदि श्रुति कहती है वास्तव भूतों की पांच भूतों की उत्पत्ति हुई है तो वास्तव यदि पांच भूत भूतभू वास्तव है तो अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा होगा यदि श्रुक्ति सृष्टि कहती है और सृष्टि सत्य है तो अद्वितीय ब्रह्म हो नहीं सकता है यदि अद्वितीय ब्रह्म है तो सृष्टि श्रुति क्यों है और इतने बड़े कर्म कांड है यजय स्वर्ग काम कर्मकांड प्रतिपादन करने वाला है उसको लेकर मीमांसा लोग विरोध करते द्वितवादी लोग विरोध करते है यदि अद्वित ब्रह्म कहेंगे सारा कर्मकांड अप्रमाण हो जाएगा और सारा प्रपंच स्पष्ट दिखता है प्रत्यक्ष श्रुति कहती है आकाश आदि की उत्पत्ति हुई उनके मिथ्या क्यों कहेंगे विभिन्न प्रकार ये श्रुतिगत संशय है उसको कहते हैं प्रमाण संशय प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होती है श्रवण के द्वारा श्रवण करने से ही प्रमाणगत की ये आगे सब कहेंगे श्रवण करना पड़ेगा और प्रमाणगत संशय दूर होने पर भी प्रमेयगत संशय होता है कैसे परिच्छि में ब्रह्म हो सकता ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ये ब्रह्मांड बनाने वाले मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं मैं कैसे ब्रह्म हूँ और संसार इतने प्रत्यक्षादी तो प्रमाण सीधे मिथ्या कैसे ये प्रमेयगत संशय की निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है आगे स्पष्ट कहेंगे प्रमाण प्रमेयगत संशय नष्ट होने पर भी देह में अहमबुद्धि विपरीत भावना है ये अनाधिकार है विचार करके समझदार भी अहम कहते समय इधर है अहम ब्रह्म तो व्यापक है और अहम इधर है इधर कहीं अहम नहीं अभी देखो अब श्रवण करके कोई तो अपने को मानते हैं हमको ज्ञान हो गया कुत्ते का अध्यात् को, को देखकर वहा अहम शब्द लगता है अहम शब्द कहकर कुत्ते देखा होता है क्या अहम इधर है तो अहम इसमें जो देह में अहम बुद्धि विपरीत भावना है ये विपरीत भावना भी, भी अध्याध के असंभाव्यत्व अर्थस्य विपरीता चावना देहादि मोहम्मद विपरीत तो भावना उसको सब अलग अलग बताएंगे बाह्यम बाढ़ ही ही अधार्य कार्यद क्योंकि यमाद कारण श्रुति अनेकता सचिव समाज से श्रुतिनाम अनेकत्व श्रुति नाम नाना श्रुति नाना है एक हेतु एक हेतु है क्या श्रुति नाना है अर्थस्य असंभाव्यत्व अर्थ्याप अर्थ क्या अखंड एक रस अद्वितीय ब्रह्म रूप अद्वितीय ब्रह्म अखंड एक रस है, है। ए, तो एक हो गया अखंड एक रस ब्रह्म ये कैसे पता निश्चय होगा ये तो अलौकिक लोक में तो कोई नहीं दिखा से नहीं लिखा गया अद्वितीय अखंड है शुद्ध स्वरूप है निर्विशेष है अलौकिकत्व न असंभावित ऐसे कोई लोक प्रसिद्ध नहीं निर्विशेष वस्तु अखंड एक रस अद्वितीय एक ही से हो सकता है असंभावित अपर द्वितीय हो गया अतृतीय है विपरीता विपरीत भावना से सुना विपरीत भावना क्या है देह में हम बुद्धिमान से हम करता भुगता सुखी दुखी कर्तव्य अभिमान रूप तृतीय हो गया इत एवं विधा अदाढ़ हेतु बहती दृढ़ के हेतु हे। हे हे। है सर्वथा विद्यंत हेतु है इसलिए दृढ़ नहीं होता है अपरोक्ष अनुभव दाढ़ियावणा अधिकम आवर्षण भावो अपरोक्ष ज्ञान की दृढ़ता के लिए श्रवर्ण मनोन दिशा की आवृत्ति करनी चाहिए इसमें तो केवल इतने बता दिया अब्दुल्ढत्व के तीन हेतु बता दिया श्रुति अनेकत्व अर्थव्य असंभाव्यत्व और विपरीत भावना अभी अलग अलग बताएंगे एवं त्रिविधान अदाल्य हेतून उपन्या तीन प्रकार है अब्दृढ़ के हेतु हैं। उनका उनको कहकर उपन्यास कथन करके श्रुति नानात्व प्रयुक्त अदाढ़ निवृत्ति श्रुति नाम नानात्व के कारण अदृढ़ है अदृढ़ का प्रथम हेतु श्रुति नाना अनेकता श्रुति में अनेकत्व के कारण जो अध्यव है उसी के निवृति के लिए क्या करनी चाहिए निवृत्त है श्रवण के आवृत्ति करने पर ही श्रुति नानात्व के कारण जो अदृढ़ प्रमाण संशय होता है प्रमाण संशय नष्ट होने पर अदृढ़ का एक हेतु नष्ट होता है श्रुति नानात्व जो अध्य है उसका नाश करने के लिए उसके नाश के लिए श्रवणावृति करनी चाहिए इतिहा शाखा भेदात काम शाखा भेदात काम भेदा छुत्यन्न्य एवं शीत श्रवण्माचरेत शाखा भेदात वेद में अलग अलग शाखा है एक हजार एक सौ अस्सी शाखा है वेद में शाखा भेद में भेद से अलग अलग कर्म कहा गया काम भेदात विशेष विशेष कामना के लिए अलग अलग कर्म कह गयी श्रुतम कर्म अन्यथा अन्य था अन्यथा अन्य था, था कर्म श्रुतम अलग अलग, अलग अलग शाखा में अलग अलग कामना के लिए भिन्न भिन्न कर्म श्रुति में कहा गई? एवं अत्रापि महासंखी इस प्रकार यहाँ भी ये जगत का कारण ब्रह्म है कहीं ब्रह्म है कहीं कुछ है कहीं कुछ है कही अद्वेत कहीं व्यत विभिन्न प्रकार हो सकता है एवं अत्रापि महासंखी अलग अलग स्थान में अलग अलग कहा गया कहीं आदि से सृष्टि कहीं आकाश की सृष्टि नहीं तेज से सृष्टि भाई का नाम नहीं कहीं अलग प्रकार कहीं कुछ उपासना कही गई कहीं हिरण्य ग्रह उपासना कहीं ब्रह्म कहीं सविशेष कहीं निर्विशेष ये विभिन्न प्रकार ही ठीक ही सत्य होगा ये महासंख्य से संख्या निवृत्ति के लिए अतः श्रवणम आचरे वेदांतों का श्रवण करे श्रवण बार बार करने से प्रमाणगत संचय की निवृत्ति होती है पहला है प्रमाणगत संचय उसके निवृति श्रवण हाँ से होती है यथा शाखा भेदा कर्म भेद शाखा भिन्न भिन्न से भिन्न में कर्म भिन्न भिन्न है क्रियते यजसा क्रियते यजुषाव्यम सामनो उदीत ऋग्वेद मंत्र के द्वारा हौत्र ऋग्वेद संबंधी कर्म होता है ऋग्वेद के ऋषि होता है होता यजुषा यजुर्मंत्र के द्वारा यजुर्वेद के द्वारा अध्यय यजुर्वेद के ऋतु को अध्यर्व कहते उसके कर्म वही सामना उदगित समवेद के मंत्र की तरह उद्गित समवेदी कर्म होता है यथा काम भेदात काम भेदाथ कर्म भेद कारि यजेत वृष्टि काम कार्या वृष्टि काम यजेत कारिरी नाम का याग है वृष्टि चाहते तो कारिरी आग करे शतकम आयुष काम आयु चाहता है शतक कृष्णलम सुवर्ण के चुन होता कुछ उसे कुछ कर्म करने के लिए कहा गया स्वर्ग यजे स्वर्ग विभिन्न भी प्रकार वाक्य चित्रा यजेत यजत पशु काम पशु फल चाहता है तो चित्रा चित्रायाग करे ऐसे बहुत वाक्य है इत्यादि कर्म सुता। भेद सुता वेद में भिन्न भिन्न कर्म कहे गए एवं उपनिषद स्वी प्रतिपाद्य तत्व से वेद शंकायाम उपनिषद में जो तत्व प्रतिपादित है वो भी भिन्न होगा जैसे कर्म भिन्न भिन्न है कर्म में ऐसे उपनिषद प्रतिपादित तक्त, तत्व तत्व भी भिन्न भिन्न किस शाखा में कोई हो ये शंका होगी तब तो निवारण आये उसके निवारण करने के लिए श्रवण पुनः पुनः करते कर्तव्य बार बार श्रवण करना है श्रवण करते करते दृढ़ निश्चय हो जाएगा प्रमाण संचय नष्ट हो जाएगा तब श्रवण पूरा यदि दृढ़ हो जाता है श्रवण पक्को हो गया तो मनन अपने आप आरम्भ होता है कोई सोचे कि श्रवण मनन क्या करना सीधा ही निदिध्यासन करेंगे श्रवण मनन के बिना प्रथम प्रकरण आया तीचिक निधिध्यासन उचित श्रवण मनन के द्वारा निशंत में एकता न तो निधि श्रवण मनन के द्वारा संशय दूर हो तब निदिध्यासन ध्यान होता है संशय दूर के बिना केवल निधि सीधा नहीं हो सकता है श्रवण करना पड़ेगा प्रमाण संशय निवृत्ति के लिए बार बार एक बार श्रवण कर दिया पूरा हो गया इतना नहीं बार बार श्रवण मन निर्जी शासन आवृत्ति करते रहे श्रवण आवृत्ति का प्रयोजन हुआ यह शंका निवृत्ति प्रमाणगत तो संशय की निवृत्ति विभिन्न शाखा में विभिन्न प्रकार कहे गए तत्व तो विभिन्न शंका होगी इसकी निवृत्ति के लिए एक अद्वितीय ब्रह्म ही वेदांत प्रतिपाद्य है ऐसा निश्चय होना चाहिए तब तक श्रवण करनी चाहिए श्रवण कर ले पक्को हो जाए तो मनन शुरू हो जाएगा मनन के द्वारा जो संशय प्रमे संशय दूर हो जाए तो अपने आप ही साधक जो अधिकारी है उसको निधि उसने निधि ब्रह्म कार्य बुद्धि शुरू हो जाती है वो संशय निवृत्ति के बिना अहम सिम ब्रह्म सोहम ऐसे कोई रटता रहे बहुत लोग रटते हम अम्रह सोहम शिवहम वो रटते रटते रटते रहते अहंग्रह उपासना हो जाएगी वो ब्रह्मकार बुद्धि सरल नहीं है विचार ज्ञान बौद्ध के स्तर पर होता है संशय निवृत्ति होने पर ही ब्रह्माकार वृत्ति होती है संशय निवृत्ति के बिना जो करता है वो मानता है कि की भजन साधन करते वो निजी ध्यान नहीं है। वो एक उपासना है मन के स्तर पर होता है श्रवण पुनः पुनः कर्तव्य मित्यर्थ ओम माषं